महाभारत द्रोण पर्व चतुष्ट अधिक शतमो दोनों सेनाओं का घमासान युद्ध और दुर्योधन का द्रोणाचार्य की रक्षा के लिए सैनिकों को आदेश संजय उवाच प्रकाशिते तदा लोके रजतावृते समाजमोरथो वीरास्पर व संजय कहते हैं राजन उस समय धूल और अंधकार से ढकी हुई रणभूमि इस प्रकार उजेला होने पर एक दूसरे के वध की इच्छा वाले वीर सैनिक आपस में भिड़ गए तेज त्याण राजन शस्त्र प्रासी परस्पर मुदय परस्पर कृतागस महाराज सम्रांगण में परस्पर भीड़ कर वे नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्र प्रास और खडग आदि धारण करने वाले योद्धा जो परस्पर अपराधी थे एक दूसरे की ओर देखने लगे प्रदीपान सहस्त्रे दिव्यमान समन्त रत्नाचितय स्वर्ण दंडय चारों तैलाव ओर हजारों मसाले जल रहे थे उनके डंडे सोने के बने हुए थे और उनमें रत्न जड़े हुए थे उन मसालों पर सुगंधित तेल डाला जाता था देव गंधर्वराज तथा भूमि भारत भारत उन्हीं में देवताओं और गंधर्वों के भी दीप आदि जल रहे थे जो अपने विशेष प्रभा के कारण अधिक प्रकाशित हो रहे थे उनके द्वारा उस समय रणभूमि नक्षत्रों से आकाश की भांति सुशोभित हो रही थी उल्काशत प्रज्वलितय रणभूमि दहमान लोका नाम अभावे च वसुंधरा सैकड़ों प्रज्वलित उल्काओं मचालों से वह रणभूमि ऐसी शोभा पा रही थी मानो प्रणय काल में यह सारी पृथ्वी दग्ध हो रही हो यदि यदिप्यंत दिशा सर्वा समंततः वर्षा प्रदोषे खद्यो तय वृक्षा इवा बभू उन प्रदीपों से सब और सारी दिशाएं ऐसी प्रदीप्त होती मानो वर्षा के सायंकाल में जुगनुओं से घिरे हुए वृक्ष जगमगा रहे हो असजंत तथो वीरा वीरे श्रे व पृथक पृथक नागा नागे समा जग मोह तूर गाद उस समय वीरगण विपक्षी वीरों के साथ पृथक पृथक भिड़ गए हाथी हाथियों के और घुड़सवार घुड़सवारों के साथ जूझने लगे रथारथ वरिव समुर्मुदा युता तस्ि मुखे घोरे तव तो पुत्रस्य चतुरंग से चतुरंगस्य चतुरंग से सैन्य इसी प्रकार रथी श्रेष्ठ रथियों के साथ पूर्वक युद्ध करने लगे उस भयंकर प्रदोष काल में आपके पुत्र के आज्ञा से वहाँ चतरंगणी सेना में भारी मारकाट मच गई तथोर्जुनो महाराज कौरवाणाम अनेकिन व्यधमत्वर यापेन्न सर्व पार्थिवान महाराज तदनंतर अर्जुन बड़ी उतावली के साथ समस्त राजाओं का संहार करते हुए कौरव सेना का विनाश करने लगे धित्राष्ट तस्मिन प्रविष्टे संरभे मम पुत्र अमृत चमाे दुर्धर्ष कथमासी मनो शिव धृतराष्ट ने पूछा संजय क्रोध और अमरस में भरे हुए दुर्धर्ष वीर अर्जुन जब मेरे पुत्र की सेना में प्रविष्ट हुए उस समय तुम लोगों के मन की कैसी अवस्था हुई परपीडरे दुर्योधन प्राप्त कालम अम्यतः शत्रुओं को पीड़ा देने वाले अर्जुन के प्रवेश करने पर निरी सेनाओं ने क्या किया तथा दुर्योधन ने उस समय के अनुरूप कौन सा कार्य उचित माना के समरे चैनम सम्युद्रोणम चकेक्ष प्रविष्टे श्वेतवा सम्रांगण में शत्रुओं का दमन करने वाले कौन कौन से योद्धावीर अर्जुन का सामना करने के लिए आगे बढ़े श्वेतवाहन अर्जुन के सेना के भीतर घुस आने पर किन लोगों ने द्रोणाचार्य की रक्षा की के रक्षण दक्षिण चक्रम के च्रोणस्य सभ्यत के विनिघनता वीरा के पुरास्तागछन निघ्नत सातवाणे कौन कौन से योद्धा द्रोणाचार्य के रथ के दाहिने पहिये की रक्षा करते थे और कौन कौन से बाएं पहिये की कौन कौन से वीर वीरों का वध करने वाले द्रोणाचार्य के पृष्ठभाग के रक्षक थे और रण में शत्रु सैनिकों का संहार करने वाले कौन कौन से योद्धा आचार्य के आगे आगे चलते थे यदा विसन्महेश्वास पंचाला पराजिता नृत्य निव्याघ्र नृत मार्गे सुवीय महाधनुधर पराक्रमी एवं किसी से पराजित न होने वाले पुरुष द्रोणाचार्य ने रथ के मार्गो पर नृत्य था करते हुए वहां पांचालों की सेना में प्रवेश किया था योदता पंचालानाम रथ ब्रजान धूमकेतु क्रुद्ध कथम मृत्यु मुपेयवान जिन आचार्य द्रोण ने क्रोध में भरे हुए अग्निदेव के समान अपने बाणों की ज्वाला से पांचाल महारथियों के समुदायों को जलाकर भस्म कर दिया था वे कैसे मृत्यु को प्राप्त हुए अव्यग्रान देवही पर कथयस्य पराजितान्ष्टानुदीर्णा संग्रह पेट तथा सुत महामकान् सूत तुम मेरे शत्रुओं को तो व्यग्रता रहित अपराजित हर्ष और उत्साह से युक्त तथा संग्राम में वेगपूर्वक आगे बढ़ने वाले ही बता रहे हो परंतु मेरे पुत्रों की ऐसी अवस्था नहीं बताते हताश अवीर्णाश्च विप्रकीर्णाश्च ती रथनों विरथाश्चता युद्धेशु महामकान् सभी युद्धों में मेरे पक्ष के रथियों को तुम हताहत छिन्न भिन्नतितरबितर तथा रथहीन हुआ भी बता रहे हो संजय वाच सन्जय उवाच द्रोड़हाम से दुर्योधन महाराज वश्यान् भ्रातृर्वाच कर्णम च विषसेनम च मद्रराज चौरव दुर्दर्शम दुर्घबा च ये चा पदारुगा संजय कहते हैं कुरनंदन महाराज युद्ध की इच्छा वाले द्रोणाचार्य का मत जानकर दुर्योधन ने उस रात में अपने वशवर्ती भाइयों से तथा तो कर्ण भद्रराज शल्य दुर्धर्ष दीर्घ बाहु तथा तो जो जो उनके पीछे चलने वाले थे उन सब से इस प्रकार कहा द्रोणम जत्ता पराक्रांता पृष्ठ हार्दिक दक्षिण चक्रम शल्योत्तर तथा तुम सब लोग सावधान रहकर पराक्रम पूर्वक पीछे की ओर से द्रोणाचार्य की रक्षा करो कृतवर्मा उनके दाहिने पही की और राजा शल्य बाये की रक्षा करें त्रिगर्ता नाम च ये सूराहत श्रेष्ठा महारथा सांश पुतः सर्वाहन पुत्रोदयत राजन त्रिगर्तों के जो सूरवीर महारथी मरने से शेष रह गए थे उन सबको आपके पुत्र ने द्रोणाचार्य के आगे आगे चलने की आज्ञा देते हुए कहा आचार्योशी सुसंय च पांडवा तम रक्षत सुसंयता शास्त्रे आचार्य पुण्यतः साधन है पांडव भी विजय के लिए विशेष यत्नशील एवं सावधान है तुम लोग रणभूमि में शत्रु सैनिकों का संहार करते हुए आचार्य की पूरी सावधानी के साथ रक्षा करो द्रोणो ही बलवान युद्ध चिप्रहस्त प्रतापवान निर्जय त्रिदान युद्ध किम पार्थान मकान क्योंकि द्रोणाचाल बलवान प्रतापी और युद्ध में शीघ्रतापूर्वक हाथ चलाने वाले हैं वे संग्राम में देवताओं को भी परास्त कर सकते हैं फिर कुंती के पुत्रों और सोमकों की तो बात ही क्या है यम सहिता सर्वे भृतम महारथाः द्रोणम रक्षत पांचाला धृष्ट धूम नान इसलिए तुम सब महारथी एक साथ होकर पूर्णतः प्रयत्नशील रहते हुए पांचाल महारथी धृष्ट से द्रोणाचार्य की रक्षा करो पांडवीसु सैन्यु न तम पश्याम कंचन यो योध्ये दृण द्रोणम धृट दुमना धृते नृप हम पांडवों की सेनाओं में धृट दुम्न के शिवा ऐसे किसी वीर नरेश को नहीं देखते दो ऋण क्षेत्रेत्र में द्रोणाचार्य के साथ युद्ध कर सके तस्मा सर्वात्मना बंदे भारद्वाज से सगुप्त सगुप्त पांडवान हन्यायाचो मत मैं सब प्रकार से द्रोणाचार्य की रक्षा करना ही इस समय तो आवश्यक कर्तव्य मानता हूँ वे सुरक्षित रहें तो पांडवों संजयों और सोमकों का भी संहार कर सकते हैं संजय सिंजय स्वर्वेशु निहतेषु चमु मुखे धृष्टदुम रणे द्रोड़िष्यति न संशय युद्ध के मुहाने पर सारे संजयों के मारे जाने पर अश्वस्थामा रणभूमि धृष्ट दुम्न को भी मार डालेगा इसमें संशय नहीं है तथाजुनम चरा दे हनिष्यति महारथ भीमसैनम हम चापी युद्धे जैसा दीक्षित शेषांश पांडवान योधा प्रसुभम हीन तेजस योद्धाओं इसी प्रकार महारथी कर्ण अर्जुन का वध कर डालेगा तथा रण यज्ञ की दीक्षा लेकर युद्ध करने वाला मैं भीम से इनको और तेजोहीन हुए दूसरे पांडुवों को भी बलपूर्वक जीत लूंगा सोय ज्यक्तौ दीर्घ काल भविष्य तस्मा द्रक्षत संग्रामे व महारथम् इस प्रकार अवश्य मेरी यह विजय चिरा स्थायिनी होगी अतः तुम सब लोग मिलकर संग्राम में महारथी द्रोण की ही रक्षा करो इतवा भरत श्रेष्ठ पुत्रो दुर्योधन ज्यादा स तथा दारूढ़ भरत ऐसा कहकर आपके पुत्र दुर्योधन ने उस भयंकर अंधकार में अपनी सेना को युद्ध के लिए आज्ञा दे दी तथा प्रवृत युद्धम रात्रो भरत सतम उभयो सेनोरम परस्पर जिगी भरत फिर तो रात्रि के समय दोनों सेनाओं में एक दूसरे को जीतने की इच्छा से घोर युद्ध आरंभ हो गया अर्जुन कौरवनम चाप कौरवा नाना शत्र अन्यम अन्योन्दम जन अर्जुन कौरव सेना पर और कौरव सैनिक अर्जुन पर नाना प्रकार के शस्त्र समूहों का वर्षा करते हुए एक दूसरे को पीड़ा देने लगे द्रौड़ी पांचाल राजम च भारद्वाज से संजयान छादयाश्च क्रतु संख्ये सर ही सन्नत पर भी अश्वस्था ने को और द्रोणाचार्य ने सिंजयों को युद्धस्थल में झुक ही गाठ वाले बाणों द्वारा आच्छादित कर दिया पांडु पांचाल पांडुपाचाल सैनिया च भारत आसिधिष्ठान को घोरो निघ्नताम मितर हितर भारत एक ओर से पांडव और पांचाल सैनिकों का और दूसरी ओर से कौरव योद्धाओं का जो एक दूसरे पर गहरी चोट कर रहे थे घोर आरतना सुनाई पड़ता था नैवास्मा तथा पूर्व ही दृष्टपूर्वम तथा विदम श्रुतम वाजाद समय युद्धम भयानकम हमने तथा पूर्ववर्ती लोगों ने भी वैसा रौद्र एवं भयानक युद्ध न तो पहले कभी देखा था और न सुना ही था जैसा कि वह युद्ध हो रहा था एते इतिश्री महाभारत द्रोण परवड़ी घटोत्कर्वणी रात्रियुद्धे संकुल युद्धे, के के युद्ध चतुष्टधिक शतमो अध्याय इस प्रकार से महाभारत द्रोण पर्व के अंतर्गत घटोत्कचवध पर्व में रात्रियुद्ध के प्रसंग में संकुल युद्ध विषयक एक सौ चौसठवाँ अध्याय पूरा हुआ